डिंग बहा हो गया था पिंग पाने वाला था क्या हुआ था इसका पिंग पाने धातु का एक लकार क्या एक रूप लेकर दिखा पुस्तक बंद करो पानी का एक लकार का एक रूप प्रथम पुषेकोचरण का रूप सौ लकार का और कौन दिखाने वाले हो कही दिखाए अपने नहीं ब्रह्म चैतन्य ने बनाया ब्रह्म स्वरूप ना चैतन्य देखा खिलौन तो दिखाया नहीं क्या नहीं दिखाया था दिखाया किसको अच्छा रूप बोलो पहला क्या बनेगा पीते बोलो सो लेट में पीपे बोलो पी द्वे, पीपी द्वे दो बनेगा इना तो है ये ईटे आगे बहे किसान बोला पिपिया नहीं पिप्पी वह और य रहेगा यन होगा यन की सूत्र शुत सोता मालूम है ए रन का हाँ लोट में पेता लिट में पे लोट में पियता लंग में में बोलो क्या बोला असली में धमिकियालासिल क्या मानिका हम्म hmm? तो दो बनेगा एक बनेगा दो बनेगा सेट धातु है ना धातु सेट है ना नहीं धातु सेट है ना नहीं मालूम रुपये तेनाली हो गया धातु सेठ है पता नहीं अनेट अनिटे तो विवाह सेट तो लगेगा क्या लगेगा बनेगा पेशी ढम ढम है धम पेशी ढम लूंग लगा रहे बोलो पेस्ट पेश कौन बोला अपे ढम होगा आगे अपे सी हाँ पिंग पानी हो गया आगे देखो मांग माने है मांग माने में बनेगा माएते मायाते में घूम आस्था गा पा जहा तीसाम सूत्र से इत होगा ना नहीं मांग कह के माँ को ई होना चाहिए घूम आस्था गा पा जहा तिशा माली सूत्र से हाँ पुस्तक क्यों उधर उधर करते हो किसके मालूम में क्या करता है घूम आता है श्यामाली दीर्घ करता है ऐसे ही पढ़ करके ऐसे बोलते दीर्घ करता है इतने नहीं कोई इकोण जी क्या करता है कहे तो यह करता है ये प्रश्न है इकोण जी से क्या करता है यह करता है इसे प्रश्नों का उत्तर होगा अपरे मन से बनाते हाँ देखो यही बोलना पड़ेगा कोला आदि की हो तो यहाँ श्यन है अर्धातु है या नहीं अर्ध धातु है क्या है इसलिए यहाँ नहीं लगेगा घूम था गा पाझा तीसामी श्यन पर होने से नहीं लगा इसलिए क्या बना माई अते क्या बना अर्धातु को है श्यान? संदेह निश्चय है आधा है ना साधा तु से हाँ माइ लिट ल मा, मा ए, आगे ए तो आतो पेटी से हो जाएगा क्या बनेगा मम्मी आगे लेकर दिखाओ एक एक ग्रुप एक एक लकार मध्यमपुर से क्वन का मांग माने में लौटे में क्या बनेगा कहान से न से माए बोलता है से क्या मायमी गाधमी गा मायट में मध्यम में क्या मध्यम मैं बोल लिट मैंने मम्मी टॉवर्ग कचा ट तृतीय टॉवर्ग मम्मी ढुवे इनाता है क्या बनेगा मम्मी ध्वे में एक एक बोलो आगे लूट में माँ माता क्या बनेगा मध्यम धुआ में क्या बोलने हैं माता द्वे इकतने माता द्वे लेट में मास्य द्वे लोट में माया धम लंग में अमाया धम विदल में माया धम ढम नहीं माया धम असल में मैं से ढम टाबर गया दोस्त टाबर गया है कचहट तृतीय टा वर्ग हाँ मासी मास्वम आगे लुंग में ढ् नहीं अमा ध्वम क्या मनेगा अमा रिंग में अमास्य ध्वम आगे जनी प्रादुर्भावे जनी प्रादुर्भा है त तो आने पर सब होगा सप प्राप्त है किस सूत्र से सप हो जाएगा क्या बात करेगा श्यन श्यन होगा जन क्या का तो सूत्र ज्ञान जनुर जा क्षिति शीत पर जा हो जाएगा जन धातु को जा हो जाएगा अनिकाल शीषर्व से पूरा हो जाएगा जा जाय टीता बता ना तेरे जाये जन का नकार कहाँ गया जन का पूरा जा हो गया जायते लीट में धातु क्या है जन जन जन ए पूर्वभ्यास हो जन ए जन के अकार लोप करने के लिए कुछ रहे गमहन जन खाना घेत हो जाएगा जज्ञ बनेगा क्या बनेगा बोल रूप जज्ञ जन धातु सेठटी नत धातु अनिटी है क्या दो क्या क्या तो जान आया तो सेट होगा हाँ तो लूट में क्या बनेगा जनिता क्या बनेगा हाँ लूट में जनी लूट में जायता बोलो लंगलकार अजा तो बिदरी में असली में जानी श्रिष्ट बनेगा जन्न धापे ईट हो जाएगा जान बोलो जानी धुआं में कितने बोला एक बनेगा दो नहीं बनेगा क्या बनेगा तब वर्ग है तब अर्ग तब वर्ग नहीं होगा हाँ तबर्ग जानी से ध्वम बनेगा इनत अंग नहीं है इन्... क्या अंग में अंत में क्या है न है ई ध्वम प्रत्यय है इणंतंग है ना नहीं क्या रू बनेगा जनिस ध्व आगे जनिस लुंगलकार में सूत्र रह गया अठ जन अग्रहुंगी चिले कोई प्याभ्यो न्यतर श्याम श्लेष चीन, वा चीन वाश्याद एक वचने तशब्दे परे को चीण हो जाएगा एक वचन त तो शब्द पर मिलेगा तो एक वचन त तो शब्द है त है तो, तो, तो चीणते पद से उससे अनुभूति है तो शब्द तो पर होने से लगेगा बहुवचन में त तो है क्या बहुवचने कहीं परसने पदे तब तो आएगा हाँ कहीं तो जो धातु में कोई धातु प्रश्न पद होगा त तो कहा मिलेगा मध्यम पुरुष बहुचन मिलेगा पर्षय बहुजन मिलेगा तस्तत्व तुझे त मिलेगा वहाँ नहीं लगेगा एक वचन त तो शब्द पर लगेगा तो आत्मनि पद में त तो शब्द चिन्हित पद से आने से बहुव एक वचन त तो शब्द पर लगेगा इसे एक वचन तव कहा जो चिली को चीण हो जाएगा आगे सूत्र लग जाएगा चिणो लुक चिणों क्या भी पंचमी चिन्ह परस लुक लुक सियात के आगे क्या था तो, तो का लुक हो गया अभी क्या बचा अट जन चिन्ह चिन्ह क्या क्या रहेगा जन ई चीन किरण कार्य की संज्ञा है नित है नित्य अतः से वृद्धि प्राप्त है हैं क्या सूत्र उपधा कौन है जा में आए तो पता पता है है किस सूत्र से नरो तम बताओ क्या है ठीक है हैं मना करते हो ठीक है क्या सूत्र उपथा कर्म संज्ञा करने वाले हम्मता बुद्धि प्राप्त है इसको से निश्चय करेगा जानी बद अनु रूपया जानि बधु न बद्धो हे यह बधु है ये ध्या क्या ठीक है जनि और बधि अनु वृद्धि नहीं वृद्धि किस सूत्र से प्राप्त है चीनी पर हो यही तेणी पर हो तो यहाँ चेनी पर में वृद्धि निषेध हो गया वृद्धि निषेध होने से गुण हो जाएगा पगंता लघुपत से गुण हो गया ना नहीं बोलो पगंता लघुपत लगेगा नहीं क्यों लगे एक गंत पुगंता लघु लगा नहीं के लिए बोलो लघुपत है नहीं उपधा में लघु नहीं है हाँ तो गंत लघुपत लग लगने के लिए उपधा में क्यों होना चाहिए उपधा में क्या है अँ क्या रू बनेगा अजनी क्या बना अजनी अजनी होने के बाद फिर आएगा ऐसा ये विकल्प से होता है चिल्ली को चिड़ विकल्प से हुआ जिस पक्ष में चिण नहीं होगा उस पक्ष में चिली को क्या होगा सिंच अजन सीच को होगा अभी से वृ प्राप्त है या नहीं नहीं अजनिष्ठ बनेगा आदेश प्रत्येक हो जाएगा क्या बनेगा अजनिष्ट आगे अजनी अजनी सी ध्वन है अजनिष्व स है ना नहीं टॉवर का होगा ना नहीं हाँ कैसे होगा उसको पूछो बोलो नहीं होगा ना तो टॉवर का नहीं होगा होगा नहीं होगा क्या है बोलो निकाल हाँ इधर इधर बार बोलो ढों टॉवर का ढोम होगा ना नहीं इन्हें से तो, नहीं होगा नहीं होगा होगा हो अजी में हो जाएगा अभी तो मालूम नहीं है सिच को ईट होता है धम को नहीं यहाँ यहाँ के ठीक है क्या सीच को हुआ सिच का लोप हो गया इन अंगो क्या है ध्वम प्रत्यय पर रहते अंग संज्ञा किसकी अजनी सिच को मिला कर था सिच लोक हो गया अभी कौन होंगे अजनी इन तो होंगे क्या ढम होगा किस उतर से इन से धम विवाह सीट नहीं लगे ईंट को मिला करके क्या बनेगा अजनी ढम आगे हा फिर बोलो इसको पहले रूप है अजनि दूसरा अजनिष्ट बोलो लिंग लकार में अजन श्य को ईट होगा अजनिश्यत क्या बनेगा आदेश प्रत्यु लगेगा तो। हाँ तो बोलो आगे दीपी दीप्तो दीपी दीप्तो में दीपी में इकार संज्ञा दीप रहेगा सन तो दीप्य थे बनेगा बोलो रूप दीप्य थे लेट दीप दीप ए दीदी पे बनेगा क्या बनेगा बोलो ध्वन में क्या बनेगा दीदी पी एक रूप विवाह सेठ में नहीं लगेगा या तो सेठ है ना नहीं विवास एट तो नहीं लगे कैसे पता हुँ? क्यों नहीं लगे पता होता है कुछ पता चलता है इणंत नहीं क्या अंग अंग में क्या अंत में क्या हाँ पाए दीदीप दीदी पी ध्वे में ई हो गया प्रत्यय अंग क्या है दीदी पी पक्का रे आता न नहीं इण्त दीदी पी ध्वे आगे दीदी पे दीदी लूट लकार में क्या बनेगा दीपिता पुगंध गुण होगा ना नहीं हाँ कोई पुगंतु गुण है नहीं होगा कारण कुछ है होगा लघुपत है क्या लघुपत है लघुपत है ना नहीं पुगंत है नहीं इससे गुण नहीं होगा क्या बनेगा दीपिता पुगंत से पुगंत हो नहीं पक्का होता है लगुपद लगुपद है, ना नहीं इसमें उपदा, उपदा कौन है ये हाँ लघु नहीं है क्या है गुरु है कि सूत्र हाँ दीपिता बोलो लेट में दीपी सियात गुण होगा ना नहीं को सावे आधाते गुण प्राप्त है नहीं क्यों नहीं नहीं दी में ये है न नहीं सार्वजे आधाते गुण ना नहीं क्यों नहीं होगा ईगम तो नहीं प है क्या ईगम नहीं बोलो ई घंत होना चाहिए अंत में क्या है प है दी पी बोलो हा लूट लोट में क्या माने गया बोलो लंग थारे थारे पता बिदली में दीपे असिली में दीपिष्ट गुण नहीं होगा हम्म क्यों नहीं होगा कोई की तेहे दीर्घ तो है क्यों नहीं होगा गुणा दीर्घ कहना गुण क्यों नहीं होगा हैं हाँ एक सूत्र याद है <laughs> नहीं <वो> नहीं <laughs> प्राप्त सूत्र से पहले बताओ फुगंत लघु से प्राप्त है लघु पद नहीं है उपदा में गुरु है और सार्वतार गुण प्राप्त है या नहीं गंग नहीं इसलिए गुण प्राप्त नहीं तो इट होगा ऐट होगा ना नहीं, नहीं। क्या रूप बनेगा दीपी शिष्ट बोलो ध्वनि क्या बोला एक रूप क्या बनेगा टर्ग न टीपी सिद्धम बनेगा सिद्धम है ईट आगम को हुआ अंग क्या है दी, दी।, दी।, दी। दीप पकारात है इनात अंग है नहीं।, नहीं दीपी सिद्धम आगे लूंग लकार लगेगा देखो दीप जन में दीप आया क्या सूत्र बोलो दीप जन विकल्प से चिल्ली को चीन होगा अदीप चीन क्या रहेगा ई अदीप ई अतः वृद्धि प्राप्त है या नहीं है प्राप्त नहीं क्यों कौन इसे करेगा उपधा में अ नहीं है ठीक है क्या रूप बनेगा अदीपी क्या बनेगा सिच होगा तो क्या रूप बनेगा अदिपिष्ट आगे बोलो अदीपी सात क्या बनेगा? हैं डर जाते वहाँ कोई नहीं बोलते क्या बनेगा? मानेगा टॉबर गया ट्रबर लगे लगेगा इन्ह है अंग क्या है बोलो सीच नहीं अंग क्या है ये नहीं अंग अंग क्या है हैं अदीपी अंग पूछेंगे तो सीची ईटी ऐसा नहीं अंग क्या है अधिपी ईट किस हुआ सीच को ध्व को नहीं, नहीं। प्रत्यय क्या है ध्व क्या प्रत्यय ध्वम और अंग क्या है इनंत है तो विवाह सेट लग जाएगा नहीं ईट को छोड़ेंगे तो इनत नहीं है अधिपि ढम एक बनेगा क्या बनेगा आगे अधिपीसी पे अधि पीछे वही लिंग लकार में क्या बनेगा अधिपिस तो बोलो वही कोई तत्व पदारण लगता है क्या दिपी वही अतो ही लगेगा हाँ आगे है पदगतो पद को तो पद श्यन तद्यत बनेगा बोलो रूपो पद्य लीट में पद पद ए पा पद ए क्या रूप बनेगा क्या सो लगेगा अत एक मध्य नादिशाद लिटी कित पर में है क्या कित कौन है है आसान क्या बनेगा पे दे बोलो पे दे पेदा बहे नहीं पेदी बहे धोआ में क्या बनेगा पेदी न सिद्धों लगे ना नहीं या विभा सेट लगेगा नहीं लगेगा क्या बनेगा पेदी द्वे। लूट में क्या बनेगा पद अग्रता है धातु सेठ टी मालूम है अनिटे दानते पदार्थ है अनिटे पद, पदा पत्ता बनेगा खरीद हो जाए बोलो रेट प्रकार मिट्टी की सूत्र से होगा, नहीं हुआ क्या बोलो लोट में बोलो पद्यताम लंग में अपाता बोलो बिदली में में क्या बनेगा करना नहीं हम बोलो करना नहीं नहीं होगा अनिटीट निषद करने कोई सूत्र है उपदेशन दाता है खरीचों से तो हो जाए पतशिष्ट बोलो सिद्धम लगा नहीं, नहीं लगा पद सिद्धम है लू लकार में चीन ते पद पदे चीन श्याद तो पर तो चील को चीण हो जाएगा नित्य विकल्प से नित्य पद अगर चीण चिल को चीन हो गया अतः बुद्धि प्राप्त है उसको निषेध करने वाले सूत्र क्या है जानी बद करेगा पद धातु को निशे नहीं करेगा बुद्धि हो जाएगी अपाधि बनेगा क्या बनेगा आगे रे तो कहाँ जाएगा हाँ चिन्होलुक चुनो लुक से लुक हो गया क्या रूप बनेगा अपाधि और जिस पखे में सिंच होगा तो क्या बनेगा हाँ ठीक है सिंच नहीं होगा नित्य ही चाह होगा क्या रूप बना अपाधि आगे आता में बोलो अपादिशाताम अपाधि सतह लीट का लीट नहीं बा हाँ धातु थे हाँ बनेगा ये धातु से अनिटी पहने क्या बन अपाधि अपत सा साताम क्या बनेगा अपत अपत्साताम अपत अपत अपत अपत झलो झली बनेगा जाएगा अपत्सी अपत अपत अपत अपत अपत अपत अपत पर के लोप पहले जाएगा है जल में आता है झल उ सिंच कहाँ हुआ कहा था में ध्वमे दीचे लग जाएगा फिर रू बोलो अपादी अपत् अपत अपात नहीं अपथ साताम फिर बोलो अपादि अपथ साम अलकर्मे अपत, अपत, अपत बोलो avsane <laughs>